महाभारत शांति पर्व षड विंशत्यधिक त्रिशतमोध्याय राजा जनक के द्वारा सुखदेव जी का पूजन तथा उनके प्रश्न का समाधान करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम में परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद अन्य तीनों आश्रमों की अनावश्यकता का प्रतिपादन करना तथा मुक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन उवाच तत स राज जनको मंत्रि भारत पुरापुर सर्वाण्यंतुरा चनम च पुरस्कृत रत्ना विविधान चीरथाचार्य चा। महताज गुरुपुत्र समभ्यम विश्व जी कहते हैं भारत तदनंतर मंत्रियों सहित राजा जनक अंतपुर के संपूर्ण स्त्रियों और पुरोहित को आगे करके आसन तथा नाना प्रकार के रत्नों की भेंट लिए मस्तक पर अर्घपात्र रक्कर गुरुपुत्र सुखदेव जी के पास आए स तदा सन्माज बहुरत्न विभूषिता स्पर्ध्याणसर्ण सर्वतो भद्र मिद्रिमत पुरोधसा संग्रहीत हते नारभ्य पार्थिव प्रदत गुरुपुत्रा शुकाय परमार्जित उम जुरोित ने ले रखा था वह सर्वतोभद्र नामक बहुरत्नजटित आसन जिस पर मूल्यवान बिछौने बिछे हुए थे उनके अपने हाथ में लेकर राजा जनक ने गुरुपुत्र सुखदेव जी को समर्पित किया वह आसन समृद्धि से संपन्न था त्रयोपविष्ट तम का शास्त्रतः पत्प्रत्यपूजयत पाद्यम निबेद्यम प्रथम अर्घ्यम गाम चेदयत व्यासपुत्र सुखदेव जब उस आसन पर विराजमान हुए तब राजा जनक ने शास्त्र के अनुसार उनका पूजन आरंभ किया पहले पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके राजा ने उन्हें एक गौ प्रदान की स चा मंत्रवत्म प्रतिगृहना प्रति पूजा जनका गांव समु राजमु परन्मतेज राग्य कुशल अभ्ययश्रेष्ठ सुखदेव जी ने राजा जनक की ओर से प्राप्त हुई वह मंत्र युक्त सभी पूजा स्वीकार की पूजा ग्रहण करने के पश्चात गोदान स्वीकार करके राजा को आदर देते हुए महातेजस्वी शुक्र ने उनका सदा बना रहने वाला कुशल समाचार पूछा अनामय राजेन्द्र शुकसान अनशिष्टस्तु तेनास निस्साद सहा उदार सभी भूमौ राजि कुशल चाव पृष्ठ आयास किृप कि पर्यपृक्षत पार्थिव राजेंद्र सेवकों सहित से राजा के आरोग्य का समाचार भी उन्होंने पूछा फिर उनकी आज्ञा ले राजा अपने अंचर वर्ग के साथ वहां हाथ जोड़े हुए भूमि पर ही बैठ गए राजा का हृदय तो उदार था ही उनका कुल भी परम उदार था उन पृथ्वी प्रति नरेश ने नंदन सुख से उनके कुशल मंगल की जिज्ञासा करके पूछा ब्रह्मण किस निमित्त से यहां आपका शुभागमन हुआ है शोकुवाच पिद्र मुक्त भद्रम ते मोक्षधर्माकोविद विदेहराजो याजो मेह जनको नाम विश्रुत त्र गस्वैतूर्ण जगते हृदय संशय प्रवृत्त वृवृत्त वे छेद्यती संशय सुखदेव जी ने कहा राजन आपका कल्याण हो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि मेरे यजमान लोक प्रसिद्ध विधेय राज जनक, मोक्ष धर्म के विशेषज्ञ हैं यदि प्रवृत्ति या निवृत्ति धर्म के विषय में तुम्हारे हृदय में कोई संदेह हो तो तुरंत ही उनके पास चले जाओ वे तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान कर देंगे सोहम पितर्नियोगा पश्वतंभृता श्रेष्ठ यथावक्सी धर्मां्रेष्ठ नरेश पिता की इस आज्ञा से ही मैं यहाँ आपके पास कुछ पूछने के लिए आया हूँ आप मेरे प्रश्नों का यथावत उत्तर दें किम ब्राह्मणे ब्राह्मण नेह मोक्षार्थ कि कथम च मोक्ष प्राप्तव्यो ज्ञान तपसाथवा ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है मोक्ष नामक पुरुषार्थ का क्या स्वरूप है उस मोक्ष को ज्ञान से अथवा तपस्या से किस साधन से प्राप्त किया जा सकता है जनकवाच ये नेह जन्म प्रभृत तृण कृत्योपनता भवे देश पराय जनक ने कहा था ब्राह्मण को जन्म से लेकर जो जो कर्म करने चाहिए उनको सुनिए यज्ञोपवी संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण बालक को वेदाध्ययन में तत्पर होना चाहिए तपसा गुरुवृत्तिया च्रह्मचर्यता वेदानधी ने दक्षिण अभ्यन प्राप्य समेत वही द्विजः प्रभो तपस्या गुरु की सेवा तथा ब्रह्मचर्य का पालन इन तीन कर्मों के साथ साथ वेदाध्ययन का कार्य सम्पन्न करना चाहिए हवन कर्म द्वारा देवताओं के और दर्पण द्वारा वह अपने पितरों के ऋण से मुक्त होने का यत्न करे किसी के दोस्त न देखे और संयम पूर्वक कर वेदाध्ययन समाप्त करने के पश्चात गुरु को दक्षिणा दे और उनकी आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार के पश्चात घर को लौटे समावृतार स्वार नि बसे अनुथान्या आहिताग्ने तथ घर आने पर विवाह करके गार्हस्थ धर्म का पालन करें और अपने ही स्त्री के प्रति अनुराग रखें दूसरों के दोस्त न देखकर सबके साथ यथोचित बर्ताव करें और अग्नि की स्थापना के पश्चात प्रतिदिन अग्निहोत्र करता रहे उत्पाद्य पुत्र पौत्रम तो वन उपदेव से था शासि प्रिय वहां पुत्र पौत्र उत्पन्न करके पुत्र को गार्हस्थ धर्म का भार सौंपकर वन में जा वनपृ आश्रम में रहे उस समय भी शास्त्र विधि के अनुसार उन्हें गार्हपत्य आदि अग्नियों के आराधना करते हुए अतिथियों का प्रेम पूर्वक सत्कार करें ्या आत्मारोप्य धर्मवे निर्द्वंद्रह्मा श्रम पदे बसे इसके बाद धर्मज्ञ पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार अग्निहोत्र की अग्नियों का आत्मा में आरोप करके निर्द्वन्द एवं वीतराग होकर ब्रह्मचिंतन से संबंध रखने वाले संन्यास आश्रम में प्रवेश करे शुकवाचन उत्पन्न ज्ञान विज्ञान निर्द्वन्दे शास्वती किम व्यम निवस्यम आश्रमेशु भवे त्रिषु सुखदेव जी ने पूछा राजन यदि किसी के हृदय में ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाए और हृदय के राग द्वेष आदि द्वंद्व दूर हो जाए तो भी क्या उसके लिए शेष तीन आश्रमों में रहना आवश्यक है एक तव तम पृछा मे तन भक्त अर्ति यथा ब्रूहि में ओव नरेश्वर मैं यही बात आपसे पूछता हूं आप मुझे यह बताने की कृपा करें वेद के वास्तविक सिद्धांत के अनुसार क्या करना उचित है यह आप मुझे बताइए जनक वाच न बिना ज्ञान विज्ञान मोक्ष से अधिक मव बिना गुरु संबंधम ज्ञान से अधिकम स्मृत जनक ने कहा ब्राह्मण जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती उस प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती गुरु तस्य प्लावे त्ञान प्लव कृतकृत्यस्तु तीर्णस्तुभ त्यज गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान यह नौका के समान बताया जाता है मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भवसागर से पार और कृतित्व हो जाता है जैसे नदी को पार कर लेने पर मनुष्य नाव और नाविक दोनों को छोड़ देता है उसी प्रकार मुक्त हुआ पुरुष गुरु और ज्ञान दोनों को छोड़ दे अनुच्छेद संकटः पहले के विद्वान लोक मर्यादा की तथा कर्म परंपरा की रक्षा करने के लिए चारों आश्रमों सहित वर्ण धर्मों का पालन करते थे अन क्रम योगे न बहुजाती सुकर्माण शुभाशुभम कर्म भोक्षो नाम देश ल इस तरह क्रमशः अनाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मों की आसक्ति का परित्याग करने से यह मोक्ष की प्राप्ति होती है भाव तर्णा बहुसंसार शुद्धात्मा मोक्षम वै प्रथमा प्रथमाश्रम ही अनेक जन्मों से कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती है तब शुद्ध अंतकरण वाला मनुष्य पहले ही आश्रम में अर्थात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 राज सांस्ताम शासषा विभर्जयि सात्त्क मार्ग आसा पशेदात्मना विद्वान को चाहिए कि वह राजस और तामस दोषों का सदा ही परित्याग कर दे और मार्ग का कर बुद्ध के द्वारा आत्मा का करे। जले वारी चरो जो संपूर्ण भूतों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है वह संसार में उसी तरह कहीं भी आसक्त नहीं होता जैसे जलचर पक्षी जल में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता पक्षिव प्रवणा दुर्धम अमुत्र अन्यम अनुस्नते निर्मुक्त निर्दंद प्रथम गह तो घोसले को छोड़कर उड़ जाने वाली पक्षी की भांति इस देश से पृथक को एवं शांत होकर परलोक में अक्षय पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है अत्र गाथा पुरा गीता शणुराग्याति धार्य या दिजयिता मोक्षशास्त्र इस विषय में पूर्व काल में राजा ज्याति के द्वारा गाई हुई गाथाएं सुनिए जिन्हें मोक्षशास्त्र के ज्ञाता द्वित याद रखते हैं ज्योतिरात्म्यत्र सर्वजंतु सुतत्सम स्वयं चक्यते दृष्टुम सुसमाहित चेतसा अपने भीतर ही आत्मज्योति का प्रकाश है अन्यत्र नहीं वह ज्योति सम्पूर्ण के भीतर समान रूप से स्थित है अपने चित्र को भली भांति एकाग्र करने वाला उसको स्वयं देख सकता है न विभेदे पर ओज स्मान न विभेति पराच्यश्च क्षतिहा ब्रह्म सम्प्यते तदा जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता जो स्वयं दूसरे किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता तथा जो न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है और न किसी से द्वेष ही रखता है वह तत्काल ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है यदा भाव न कुर्ते सर्वूते सुपक कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्य तथा जब मनुष्य मन वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप भाव नहीं करता अर्थात समस्त प्राणियों में द्वेष रहित हो जाता है उस समय वह ब्रभाव को प्राप्त हो जाता है संयोज्य मनसात्मा ईर्ष्यास्य मोहन त्य काम च मोहम च ब्रह्मत्म स्मृति जब मोह में डालने वाली ईर्ष्या काम एवं मोह का त्याग करके साधक अपने मन को आत्मा में लगा देता है उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है यदा श्राव्य च दृश्य च सर्वभूत सुचाप्यम समो भव निर्द्वंदो ब्रह्म सम्पद्यते तदा जब यह साधक सुनने और देखने योग्य पदार्थों में तथा संपूर्ण प्राणियों में समान भाव वाला हो जाता है एवं सुख दुख आदि द्वंद्व से रहित हो जाता है उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है यदा स्तुति च निंदा चमत्व पश्य कांचन चायुस दुखम तथा चीतमुष्णम तथा अनर्थ प्रियम जीवित मरण च्रह्मते तदा जिस जिसमें मनुष्य निंदा और स्तुति को समान भाव से समझता है सोना लोहा सुख दुख सर्दी गर्मी अर्थ अनर्थ प्रिय अप्रिय तथा जीवन मरण भी उसकी समान दृष्टि हो जाती है उस समय वह साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है असार प्रसारे यंगा पुनः तथे मनुषा संयंतिया जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर कर समेट लेता है उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए तम परिगतम बेषम यहाँ दृश्यते तथा बुद्धि प्रदीपेन शक्य आत्मा निरीक्षित जैसे अंधकार से आच्छादित हुआ घर दीपक के प्रकाश से देखा जाता है उसी प्रकार से आवरित हुए आत्मा का विशुद्ध बुद्धि तेद तद भवान बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुखदेव जी उपर युक्त सारी बातें मुझे आपके भीतर दिखाई देती है इनके अतिरिक्त भी जो कुछ जानने योग्य तत्व है उसे आप ठीक ठीक जानते हैं ब्रह्म से विद्यागत गुरक्षया परमर से मैं आपको अच्छी तरह जान गया आप अपने पिताजी की कृपा और उन्हीं से मिली हुई शिक्षा द्वारा विषयों से परे हो चुके हैं तस्वच प्रसाद न ज्ञानं महामुन ज्ञानम दिव्यम ममहदीप तेनासी मां मुनि उन्हें, उन्हें गुरुदेव की कृपा से मुझे भी यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है जिससे मैं आपकी स्थिति को ठीक ठीक समझ गया हूँ अधिकम तो विज्ञानम अधिकाच गतिव अधिकम तोर्यम तम नावबुद्य आपका विज्ञान आपकी गति और आपका ऐश्वर्य ये सभी अधिक हैं परंतु आपको इस बात का पता नहीं है बाल्याद संशयाद बाया मोक्ष चाजाते नगछति तम बाल स्वभाव के कारण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 मेरे जैसे लोगों के द्वारा जिसका संशय नष्ट हो गया है वह साधक विशुद्ध निश्चय के द्वारा हृदय की गाठे खोलकर उस परम गति को प्राप्त कर लेता है भवान चोत्पन्न विज्ञान सिरबुद्धि व्यवसाय ब्रह्मण न साधयती तत्परम ब्रह्मण आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है आपकी बुद्धि भी स्थिर है तथा आप में विषय लोलुभता का भी सर्वथा अभाव हो गया है परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना कोई परमात्म भाव को नहीं प्राप्त होता है हे सुख सो दुखेषो नाशिलोल न सुख्यम नृत्य गीतो सु न राग उपजायते आप सुख दुःख में कोई अंतर नहीं समझते आपके मन में लोभ नहीं है आपको न तो नाच देखने की उत्कंठा होती है और न गीत सुनने की किसी विषय के प्रति आपके मन में राग नहीं उत्पन्न होता है न बंधु स्वंधनते स्वस्तिते भय पशा ताम महाभाग तुल्यलोषाचनम महाभाग न तो भाई बंधुओं में आपकी आसक्ति है न भयदायक पदार्थों से आपको भय ही होता है मैं देखता हूँ आपके लिए मिट्टी के ढीले पत्थर और स्वर्ण एक से हैं अहम तामपश्यामी ये चाप्यंदे मनीषिण हम आश्रितम परम मार्गम अक्षय तमनामय मैं तथा तो दूसरे मनीषी पुरुष भी आप को अक्षय एवं अनामय परम मार्ग अर्थात मोक्ष में स्थित मानते हैं ब्राह्मणस्य मोक्षार्थस्य फल ब्राह्मण से ब्रह्मन् ब्रह्मण परिप्रेक्षसी ब्रह्मन् इस जगत में ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है उसी में आपकी स्थिति है अब और क्या पूछना चाहते हैं इसी महाभारत शांति परमि मोक्ष धर्म परमड़ि शुकोत्पत्तु सर्व विशत्या अधिक त्रिशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुकोत्पत्ति विषयक तीन अध्याय पूरा हुआ